श्रीमशोदा सुतपदकमे नार भक्तिनराण मीरक प्रिय गुणकथने नुरक्तासा य श्री कृष्ण लीला ललित रसकथा सादरऊ नैब कर्ण धिकता धिकता धिगेता कथयति सतत कीर्तनस्थो मृदंगं भज हिण्य गभम हर तात परम ब्रह्म विन कृष्णा नंदा महंत वृंदा टवी वंदे नम Kamal Nabaayeh, nama Kamal Ma. नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रण देव बुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपदे अनकोट कंदर्प दर्प दलन पटीयान भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस परिप्लुत महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजो सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया इन तीन तत्वों के परिज्ञान के अभाव के कारण हम अनाद काल से दुखी हैं अशांत हैं अतृप्त हैं अपूर्ण हैं काल कर्म स्वभाव गुण के बंधन में निरंतर चौरासी लाख योनियों में भटक रहे हैं फिर भी जीवित हैं अत इन तीनों तत्वों पर विचार किया गया ब्रह्म तत्व पर विचार करते हुए बताया गया ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बड़ा कर दे अपना अनंत ज्ञान अनंत आनंद प्रदान कर दे उस ब्रह्म के दो रूप होते हैं यह भी आपको बताया गया बृहदारण्य को पिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र दिवा व्राह्मणों रूपे मूर्तन चैमूर्तन चा वैसे भागवत के अनुसार तीन स्वरूप बताए गए हैं एक परमात्मा का स्वरूप भी बताया गया है किंतु वो भगवान के ही अंतर्गत है इन दो स्वरूपों में एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है और दूसरा सगुण सबिशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण है वैसे भगवान बहुत सारे हैं अर्थात भगवान के अभिन्न रूप अनंत हैं जन्म कर्मा विधा नि संति मेघ सहस्रस नक्यंतेख्या तू मन भगवान कहते हैं मेरे नाम मेरे रूप अनंत हैं अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे वो सब एक ही के अनंत रूप हैं है बहुमूर्तिय कम भागवत कहती है दसव स्कंद के में अध्याय का सातवां अश्लोक अनंत रूप फिर भी एक रूप अरे शंकराचार्य ने मान लिया ये बात यद्यपि साकारोय तथिक देशी विभावता सर्वात्मा तथा प्य सच्चिदानंद श्री कृष्ण दिखाई तो पड़ते हैं एक जगह लेकिन वो सर्व व्यापक भी है उनका प्राभव शरीर कहलाता है एक साथ सर्वत्र है योगी लोगों का काय व्यूह शरीर होता है वो कई बना लेते हैं हजारों बना लेते हैं अपना एक शरीर लेकिन वो प्राभव शरीर नहीं है वो सर्व व्यापक नहीं है एक मुनि थे सौभरी मुनि वो जल में डूब करके साधना करते थे थोड़ा सा कुसंग मिल गया उनको जल के भीतर ही बस उन्होंने कहा मैं ब्याह करूंगा उस समय मानधाता राजा थे उनके पास गए उन्होंने कहा आपके पचास कन्याएं हैं एक कन्या हमको दे दीजिए उन्होंने कहा इतने वृद्ध है चलने नहीं पाते और ये हमारी कन्या मांग रहे अपनी कन्या का जीवन बर्बाद करूं, लेकिन अगर नहीं दूंगा तो ये साफ दे देंगे सब कन्याएं जीरो कन्या हो जाएंगी। बड़े परेशान हुए अंत में उन्होंने सोचा ठीक है स्वयंबर होगा आप गद्दी पर सिंहासन पर बैठ जाइए और हमारी लड़किया माला लेके चलेंगी जो लड़की आपको तो पसंद कर ले उससे आप व्याप्त कर लीजिए तो सोभरी ने कहा ये 420 कर रहा है राजा हमसे कि मैं बूढ़ा हूं कोई लड़की पसंद करेगी ही नहीं तो योग के द्वारा वो 16 वर्ष के बन गए अपरम सुंदर शरीर चेंज कर लिया योग में बड़ी शक्तियां होती हैं आ हाँ। विश्वामित्र ने अप्सरा को चट्टान बना दिया अरे अहिल्या शिला हुई थी कि नहीं श्राप से ओ अब सब लड़कियों ने माला पहना दिया सोभरी को पचास लड़कियां और मानधाता ने भी देखा इतना सुंदर राजकुमार उन्होंने सब का ब्याह कर दिया एक सोभरी के पचास श्रीमती और हरेक के साथ एक एक सौ भरी बन गए फिर पचास सौ भरी से पांच हजार बच्चे हुए एक मोहल्ला बन गया तब उनको होश आया और उन्होंने कहा अहो इमम पश्च्य में बिना अरे मनुष्यों मेरा सर्वनाश देखो मैं कहा था कहा आ गया नवे स्कंद के छठे अध्याय का पचासवा श्लोक भागवत लेकिन भगवान का शरीर सर्व है सोलह हजार एक सौ आठ स्त्रियों से विवाह किया द्वारिका में सब के साथ एक एक श्री कृष्ण नारद जी गए देखा आश्चर्य में पड़ गए इह, इह, लेकिन नारद जी भी भगवान के अवतार है समझ गए अरे भाई ठीक है ये तो सर्व व्यापक है ही है तो श्री कृष्ण सगुण साकार भगवान है उनके स्वांश अनंत भगवान के स्वरूप हैं, वे सब के सब स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, ध्यान दो स्वरूप शक्ति के गवर्नर संचालक नियामक भगवान के स्वरूप होते हैं और जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है वो भी स्वरूप शक्ति से युक्त होते हैं माया शक्ति फटकने ही शक्ति, उनके पास भगवान के पास क्या जाएगी माया दुदस्य चित कई स्थित आत्मनि अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण के लिए पहले स्कंद के साथ में अध्याय का तेईसवा श्लोक स्वतेज सा नित्य निवृत्त माया अपनी स्वरूप शक्ति से माया को दूर रखते धाम नावे नदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीम भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक और इसके पहले वाला दसव स्कंद के में अध्याय का तेईसवा श्लोक माया पर इमुखे च बिलज्जमाना दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का सैतालीसवा श्लोक या जस्य स्थात्मी दूसरे स्कंद के पांचवे अध्याय का तेरहवा श्लोक ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि भगवान स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं लेकिन इन सब भगवानों के अंशी स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं अन्य चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत स्वयं भगवान है ये स्वयं भगवान का अवतार हमेशा नहीं होता सातवें मनमंत्र के 28वीं चतुर्बु चतुर्जुगी के द्वापर में स्वयं भगवान का अवतार होता है और बाकी द्वापरों में जुगा अवतार होता है अभी पांच हजार वर्ष पहले ये सातवें मनंतर का अठाईसवी चतुर्भ का द्वापर था इसमें स्वयं भगवान आए थे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है यानी इष्टदेव उनको बनाना है स्वयं भगवान को वेद कहता है स्वयं भगवान के बारे में एको बशी सरबगा कृष्ण ईड्या गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद उन्नीसवा मंत्र एकोपन जो बहुधा विभाति एक होते हुए भी सर्वत्र व्याप्त है गोपाल पूर्व तापनी पिषद उन्नीसवा मंत्र तम एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम उनका शरीर सच्चिदानंद है और वे भी सच्चिदानंद हैं। उनमें और उनके शरीर में अंतर नहीं है गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद कृष्ण एव परमो देव तम ध्यायेत तम रस तम भजेत तम भजेत गोपाल पूर्व तापनीपनिषत वंच मंत्र वेद में कृष्ण शब्द का अर्थ किया गया कृषि भूवाच का शब्दो और नश्चंद्रवृत्ति वाचका तयोक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत गोपाल पूर्व तापनीपनिषद का पहला मंत्र परम ब्रह्म सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है प्रश्न किया गया कह परमो देव कु मृत्यु कस्य ज्ञाने नखिलम ज्ञातम भवति अंतिम सुप्रीम पावर स्वयं भगवान कौन है किससे मृत्यु डरता है किसके एक के जान लेने पर सब कुछ जानने में आ जाता है अलग अलग नहीं जानना पड़ता वो पर्सनैलिटी कौन है गोपाल पूर्व तापनीयनिषद का दूसरा मंत्र इसका उत्तर दिया कृष्णो वही परमम दैवतम वो सुप्रीम पावर परात पर भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है गोविंदान मृत्युर विभेद गोविंद से मृत्यु डरता है और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम विज्ञातम भवती और गोपी जन बल्लभ श्याम सुंदर को जान लो तो सब कुछ अपने आप जानने में आ जाए गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद का तीसरा मंत्र दिभिजम ज्ञान मुद्राड्यम बनमाल मीश्वरम गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद का आठवां मंत्र वो तो दो भुजा वाले हैं श्री कृष्ण और सब प्रशासन करने वाले हैं उनके अलावा जो बचा सब प्रशासन करते हैं अपने आप को छोड़कर स्वेतर सकल स्वामित्व और माधुर्ज भी उनमें इतना है कि प्रत्येक अवस्था में माधुर्ज मुस्कुरा के राक्षसों को मारा अरे राक्षस पाक्षस तो छोटे छोटे हैं स्मित में तस्त मुस्कुराए अनंत ब्रह्मांड बन गया श्वास बंद किया अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो गया अरे ये भी नहीं करने की जरूरत संकल्पा दे वास्तव पितर सोचा हो गया सोचा सा ई छत आय उपनिषद एक एक सक्रे प्रश्नोपनिषद छ तीन सा आई छत बृहदारण्य को पिषद एक दो पांच दादाई छत दो्योपनिषद यानी सोचा बस संसार बन गया हम लोग पहले सोचते हैं फिर उसके बाद कर्म करते हैं फिर सफलता मिले न मिले दोनों बातें हो सकती हैं पुरुषः भवति कामोवती भवति कर्म कुरुते यम कुरुते तद भी निष्प्य बृहदारण्यकोपनिष्चार चार पाँच अस्त को तो भगवान्नी कृष्ण क्या है आदिकारण है उनका कोई कारण नहीं अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संगीता कृष्णो ब्रह्म व शास्वतम कृष्णोपनिषद बारहवा मंत्र कृष्ण हवै हरि परमो देव सर्विधर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी गोपीस्यो बृंदाराधि बृंदावनाधिनाथ सा एक तस्त तस्वैतनुर्नायणखिल ब्रह्मांडाधिपतिश प्रकृते प्राचीनो नित्य नि शक्त स्वेकिनी संधिनी लादनी ज्ञनेच्छा क्रियालादिनी बरियसी भूता राधा कृष्णेन आराध्यते इति राधा राधो भावार्थ समझ लो केवल राधोपनिषद भागा अनंतकोटि ब्रह्मांडनायक सर्व शक्तिमाश्वर सर्व्यापक सर्वांतरयामी वो सुप्रीम पावर पर शक्ति श्री कृष्ण है उनको इष्ट बनाना है उनको जान कर ही माया जाएगी इसलिए दुख जाएंगे और उनको जान कर ही पाकर ही उनका ज्ञान उनका आनंद मिलेगा लेकिन जब जानने चले तो शास्त्रों वेदों ने जवाब दे दिया उनको कोई नहीं जान सकता अगर वे बुद्धि से जान लिए जाए तो बुद्धि सुप्रीम पावर हो जाएगी भगवान उसके अंडर में हो जाएंगे माइक बुद्धि क्या जानेगी आपकी माइक बुद्धि तो आपको ही नहीं जान सकती इंद्रियाणे पराण्ञ्याहर इंद्रिय व्य परम मना मन परा बुद्धे परा बुद्धि जो बुद्धे पर तस्तु बुद्धि से परे है गीता तीन बयालीस लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने बताया भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वो तो उनका कृपा करने का कार्य ही है लेकिन थोड़ी सी शर्त है उनकी वो जो कोई पूरा कर दे उस पर वो कृपा करके अपनी शक्ति दे देते है दिव्य शक्ति इंद्रियों में मन में बुद्धि में ये पंच महाभूत की आंखें भगवान को देख ही नहीं सकती अरे देखा है अनंत बार, लेकिन कुछ लाभ नहीं ये माइक आंखें जहां जाएंगी माइक देखेंगी भगवान को भी माइक देखा संतों को भी माइक देखती है और ये बुद्धि जहां जाती है वो भी अपना काम करती है हम लोगों ने अनाज काल से अब तक यही तो किया अनंत बार भगवान मिले उनको भी रिजेक्ट कर दिया अनंत संत मिले आ, ऐसे क्यों बैठता है ये बाबा ऐसे क्यों देखता है ऐसा कपड़ा क्यों पहनता है ऐसा क्यों करता है यही करते रहे हम लोग हर जन्म में संतों से भी लाभ नहीं ले सके तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि तो माइक भी है और पाप आत्मा है इसलिए पापी सर्वत्र पापमाशंकते जो पापी होता है जिसका मन बुद्धि वो सर्वत्र पाप देखता है भगवान को भी संत को भी संसार को भी को एक साथ देखता है तो कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग शास्त्रों वेदों ने बताए उन पर विचार किया गया तो कर्म के द्वारा तो स्वर्ग मिलता है वो नश्वर है माइक है फिर ज्ञान पर विचार किया गया उसका तो अधिकार तो ही बड़ा कठिन है और अगर कोई चला भी जाए तो कुछ दूर जाके गिर जाएगा और अगर न भी गिरे तो आत्मज्ञान के आगे उसकी गति नहीं है बिना भगवत कृपा के ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा स्वरूप शक्ति से ही ज्ञानी का ब्रह्म या भक्तों का भगवान मिलता है स्वरूप शक्ति ब्रह्म की प्रकट नहीं होती इसलिए उनको ब्रह्म का ज्ञान या ब्रह्म की प्राप्ति असंभव और फिर अगर हो भी जाए तो मैंने आपको कल बताया कि ब्रह्मा शरीर का ज्ञानी गोपियों की चरण धूल चाहता है सनकादित परमहंस नरक बास मांग रहे हैं कि प्रेमयुक्त नरक वास ठीक है प्रेम रहित ब्रह्मानंद नहीं चाहिए इस सतयुग के ज्ञानियों की बात कर रहा हूं मैं अब त्रेता युग में आ जाइए, जनक परमहंस थे उनका नाम ही था विदेह राम को देखा मधुर मनोहर देखी भयेह विदेह विशेखी नहीं बिलोक ति अनुरागा अब ब्रह्म सुख ही मन त्यागा बर त्यागा अपने आप त्याग दिया मन ने ब्रह्मानंद को और आश्चर्य हुआ उनको कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित तो हो तु जिमी चंद चकोरा अरे क्या हो गया मेरा मन तो सहज विरागी है सिद्ध ज्ञानियों का मन वैराग्य सोचना नहीं पड़ता उनको सहज वैराग्य है तो योगारूढ़ होते हैं ना जनक के विषय में प्रसिद्ध है तमाम रानियों के साथ राजा थे प्रवृत्ति परक ज्ञानी जनक निवृत्ति परक ज्ञानी सनकादित दोनों ब्रह्मज्ञानी संकादिक का तो मैंने कल बताया था और जनक वो भी गए और नीचे द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता उद्धव जिनके लिए भगवान ने कहा नो नोधवि मन्यू न उद्धव मुझसे कम नहीं है सब लोग सुन लो तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का इकतीसवा श्लोक वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी भी सुन लो क्वे मो बन शरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कृष्ण क्वेश्वरूढ़ो त्यागदराज राजुक्ता दस मंद के सैतालीस में अध्याय का उनसठवा श्लोक उद्धव ने गोपियों का प्रेम देखा तो कहते हैं अरे ये गोपिया बन चरी बे लिखी अंगूठा छाप इनकी जाति भी खराब और व्यभिचार दुष्टाहा एक दुराचारिणी है घर में पति बैठा है और श्री कृष्ण से प्यार करने जाती हैं कितना भयानक शब्द लिखा है वेद अभ्यास ने व्यभिचार दुष्टा तो जो व्यभिचारिणी स्त्री होगी उसका तो भगवान से संबंध हो ही नहीं सकता वो तो घोर नास्तिक होगी क्योंकि वो विषय लोलुप है नहीं नहीं कृष्ण ने क्वी स्व परमात्मा अरे श्री कृष्ण से इतना बड़ा प्रेम कि ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते हैं गोपियों की ओ, ओ, ओ, समझ गए समझ गए समझ गए क्या समझ गए उद्धव जी हमको भी बता दो वो ऐसा है कि अमृत है ना अमृत हा हा सुना है हमने भी अमृत होता है तो अमृत कोई जान कर पिए तो भी अमर हो जाएगा कोई अनजाने में पी ले तो भी अमर हो जाएगा अगध लोहे को पारस से प्यार से छुआ दो तो भी सोना बन जाएगा टकरा दो गुस्से में तो भी सोना बन जाएगा तो काम भाव हो चाहे क्रोध भाव हो कोई भाव हो भगवान से प्यार हो गया मन का टच हो गया भगवान से वो तो भगवान का लाभ मिल गया उसको शिओ प्रसादा प्रसाद स्वोषिता नलिन गुचा कुन्यासोत्सवेश भुज दंड गृहतकंठ लाशिषा उदगा ब्रज सुंदरी नाम दसम स्कंद के सैतालीसवें अध्याय का साठवां श्लोक उद्धव कहते हैं अरे इन गोपियों को रास में श्री कृष्ण ने जो रस दिया वो भगवान की श्रीमती रमा लक्ष्मी को नहीं मिला और देवताओं की देवियों को क्या मिलेगा नायम श्रिया इसलिए आप सुनो उद्धव का वाक आसा महो चरण रेणु जुषा महंस्या ब्रिंदा बने किम गुलतना या दुस्त स्वजन मजपथ्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिर्मी मृग्या हे श्री कृष्ण इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे वृंदावन में कोई लता वृक्ष बना दो ताकि गोपियां जब इधर से निकले तो उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं क्यों अरे इन गोपियों ने वो स्थान प्राप्त कर लिया प्रेम के द्वारा जिसको श्रुतियां श्रुति भी निर्ज्ञान खोज रही हैं अभी तक देखिए इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझ लीजिए एक दो तीन जगह भागवत में आया है जब शिशुपाल को भगवान ने मारा और वो भगवान में समा गया तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ उन्होंने नारद जी से पूछा महाराज इतना बड़ा राक्षस सौ गाली दिया जिसने भरी सभा में श्री कृष्ण को तुम दुराचारी हो तुम चोर हो तुम मक्कार हो अनेक प्रकार के गिन गिन के सौ गाली और अकेले में नहीं साफ भारत के राजा महाराजा बैठे थे और श्री कृष्ण मुस्कुराते गए सुनते गए जैसे भक्त लोग भागवत सुनते हैं और जब सौ गाली पूरी हो गई तो चक्र बुलाया सिर काट दिया सिर काटा तो वो मुस्कुराया और आके भगवान में समा गया जो युष्ठुर का माथा ठन का अरे तो भगवान में समा गया इसको तो नरक मिलना चाहिए इतनी गालियां हैं आवाज ही नहीं गाली दी ये शिशुपाल और दंत भक्त जब तुतुला के बोलते थे तभी से श्री कृष्ण को गाली देते थे आज तो बड़े हो गए हैं अब तुतुला के बोलने की अवस्था से गाली दे रहे हैं और उनको इतनी बड़ी गति मिल गई तो नारद जी ने उत्तर दिया बैरानु तस्नात बैरा अनुबंधे नये नहात्मे न नवा चिन्ह क्षते पृथक युधिष्ठिर चाहे वैर से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए चाहे प्रेम से हो जाए चाहे भय से हो जाए कंस का भय से हो गया आसीना संबिशम तिष्ठन भुंजाना पर्यटन महीम चिंतया नो ऋषिकेशो मत तनमयम जगत वो जेल में गया भगवान देवकी के मन में बैठे थे पेट में नहीं गए थे भगवान मन आनक दुम दुभे दसम स्कंद के दूसरे अध्याय का नवा श्लोक भगवान पहले नंद के मन में बैठे आ, बसुदेव के मन में बैठे फिर वहां से देवकी के मन में बैठे तो इतना प्रकाश निकलने लगा देवकी के शरीर से कंस गया देखा उसने कहा अब की बार ये क्या बात है भाई कि ये लाइट हो रही है पूरे जेल में अरे वो आ गया लगता है तो इसको मार दूं छुट्टी मिले लेकिन बदनाम हो जाऊंगा बहन को और गर्भवती बहन को मारा मारना ठीक नहीं है ये सद्बुद्धि आ गई कंस की जब शादी हुई तब तो तलवार निकाल के मारने जा रहा था तब तो वसुदेव ने कहा भैया मारो मारो मत जो जो बच्चा होगा हम दे देंगे आपको और आज बड़ी सदबुद्धि हो गई वो इसलिए हो गई कि वो भीतर बैठे थे ना गुरु घंटाल वो प्रकाश देने वाले इसलिए बेचारा चुपचाप चला गया वो भीतर से कह रहे थे इधर आना मत मैं बैठा हूं चले गया लेकिन वो तब से सब जगह देखने लगा श्री कृष्ण को कोई भी चीज खाना कपड़ा सब पागल सरी हो गया वो भी गोलोग गया भय से ही सही तो तस्मात बैरान न निर्भय भये नवा स्नेहात कामे नवा प्रेम से चाहे काम भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए उसको गति मिलेगी साथ में स्कंद के पहले अध्याय का पच्चीसवा श्लोक सुना जुधीष् और सुनो कामादेशात भयात यथा भक्तेश्वरे मन आवेश तदह हित्वा बहब तद काम से भय से स्नेह से किसी भी भाव से भगवान में मन लगा देने वाले सब भगवान को प्राप्त हुए सातवें स्कंद के पहले अध्याय का उन्तीसवा श्लोक एग्जाम्पल बताऊं गोप्य कानाद भयात कंसो द्वेशात चैद्यादयो नृपा गोपिया काम भाव से कंस है से शिशुपाल वगैरह दुश्मनी से सात में अस्कंद के पहले अध्याय का तीसवा श्लोक तस्मात केन ना उपाय न मना कृष्ण निवेश उपाय से मन भगवान में लगा दो भक्त रस सिंधु कहता है ये न केन न प्रकार मना कृष्ण निवेश किसी प्रकार से मन भगवान में एक हो जाए बस भगवान का फल मिल जाएगा वस्तु का फल मिल जाएगा अनजाने में जहर पियो मरोगे जान कर पी लो तब भी मरोगे अनजाने में आग लग जाए आग जला देगी और जान के सती होने कोई जाए उसको भी आग जला देगी एक होना चाहिए उससे एक प्रकरण और आया सुखदेव परमहंस ने कहा तमेव परमात्मान जाार बुद्ध्या गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना परीक्षित संभल के सुनो हाँ, क्या महाराज बहुत से गोपियां पतियों के डर के कारण नहीं जाने दिया पतियों ने रास में वो जार बुद्धि रखती थी घर में पति बैठा हो चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे उसको जार भाव कहते हैं दस मकंद के उन्तीसवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक हाथा ठन का परीक्षित का परीक्षित ने कहा कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह परमस्ता कथम महाराज अपराध क्षमा हो गोपियों ने काम भाव से मन लगाया तो ये तो काम भाव तो रजो है। तो रजोगुण तीनों गुणों से वो परे कैसे हो गई उनको तो बंधन होना चाहिए तो हसे सुखदेव है राजा है इसकी बुद्धि वही राजा वाली ही रह गई उन्होंने कहा उत्तम पुरस्तादे तत्ते तथ्य चैद्य अभी अभी तुझको हमने बताया था कि शिशुपाल को गति मिल गई दुश्मनी करने से भी तो किमुता प्रिया गोपियां तो प्यार करती थी शिशुपाल तो गाली देता था उसको गो लोग दे दिया तो गोपियों को दे दिया तो क्या तेरा सिर फट रहा है सुन सुन आखिरी बात कामम क्रोधम भयम स्नेहक्यम सौहार्द में बच नित्यम हरऊ विदध तो या तयता काम से क्रोध से लोभ से मोह से स्नेह से दुश्मनी से किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए तो भगवान का फल मिल जाएगा अब याद कर ले तो उद्धव परमहंस उन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं यह जानकर भी कि जार भाव से युक्त थी और वर्तमान युग के ज्ञानियों के नेता शंकराचार्य भी कहते हैं न थे तिश्रुतो न तत्व मतोषस्थिता गोपि का कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भाव जयु भक्तिर्जस् ददाति मुक्ति मतुला जारस्तिर्त पाराण स भगवान नारायणों में गति जिन गोपियों ने अथ वेदांत में सबसे पहला शब्द है अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा ये पहला ब्रह्म सूत्र है तो गोपियों ने अथ भी नहीं पढ़ा था नाथेती श्रुति का तो नाम नहीं जानती थी त्वत्व तो बिचारी तो क्या जाने बेपढ़ी लिखी घर में बस झाड़ू पोंछा रोटी दाल बनाना ही जानती थी अजारिण्य पति के रहते हुए एक पाप जिसको संसार में कहा जाता है वो श्रीकृष्ण से प्यार करती थी कुल जातिमुखाहा अपने खानदान की इज्जत धो दिया जाति की भी धर्म की भी और अध्यात्म भावम जजू टॉप कर गई हुई अध्यात्म में वे गोपियां इतना प्यार जितना ब्रह्मा शंकर नहीं कर सके भगवान से प्यार नारदादित्य नहीं कर सके नारद जी ने अब चौरासी सूत्र लिखे हैं नारद भक्त दर्शन में उसमें एक सूत्र लिखा है महापुरुषों में टॉप करने वाला कौन है भागवत ने लिखा है वैष्णवा नाम यथा शंभु महापुरुषों में भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं नारद जी ने कहा नहीं नहीं यथा ब्रज गोपी नाम ब्रज गोपिया है टॉप पर ब्रह्मा शंकर तो गोपियों के चरण धूल चाहते हैं तो ब्रह्मा से लेकर और शंकराचार्य तक ये सब ज्ञानियों के नेताओं को मैंने आपके सामने खड़ा किया है ये सब प्रेमियों की चरण धूल चाहते हैं तो अब सोचिए कि प्रेमानंद में क्या जादू है कि ब्रह्मानंदी का ब्रह्मानंद बर छूट जाता है और वो प्रेमानंद में बर बस हो जाता है खींच जाता है क्या बात है ये अभी तो आप लोग समझ नहीं सकते मैंने एग्जांपल से आपको जरूर समझा दिया है कि गुण और मिस्ट्री का अंतर आप लोग अनुभव करते हैं ऐसे ही समझ लीजिए और दो मत मानिएगा कि ब्रह्मानंद कोई और है और प्रेमानंद कोई और है ब्रह्म कोई और है श्री कृष्ण कोई और है ऐसा नहीं है सिद्धांत भेद देपी सिद्धांत से कोई भेद नहीं है द तत्विद तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेती परमात्मे भगवान सद्यते ये तीन शब्द बोले जाते हैं पानी बर्फ भाप ये तीनों पानी है अब आप बर्फ कहें और चीज है पानी और चीज है नहीं नहीं कोई तीनों एक हैं लेकिन उपयोग में भिन्नता है जहां भाप देना है वहां बर्फ न रख देना जहां बर्फ देना है वहां भाप न दे देना तीनों का वर्क अलग अलग है लेकिन भगवान में सब शक्तियों का विकास होता है श्री कृष्ण में और परमात्मा में कुछ का नहीं होता उनकी लीला नहीं परिकर नहीं और ब्रह्म में तो बिल्कुल माइनस है दो शक्तियों का प्राकट होता है अपनी सत्ता की रक्षा और आनंद की रक्षा इसलिए भेद नहीं समझना हमारे ही श्री कृष्ण का स्वरूप ब्रह्मानंद है लेकिन उसका सौरस्य ऐसा है कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले ब्रह्मादिक सनकादिक और शुकादिक उद्धवादिक शंकराचार्यादिक सात दीवाने हो गए श्री कृष्ण के प्रेम में और भी बहुत सी बातें हैं वो कल बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की